ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलने वाले साधकों के लिए अनेक सारी प्रक्रियाएं वर्णित हैं वैदिक परंपरा में तीनों को माना जाता है शुद्ध जान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना आप लोगों ने अनेक बार शिविर में भाग लिया है तो आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा में केवल ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना ये नहीं है केवल कर्म करते रहना बस कर्म ही पूजा है ये भी वैदिक धर्म में स्वीकार नहीं है और केवल भक्ति करते रहना ये भी स्वीकार नहीं है तीनों का समन्वय अर्थात जान को भी हम शुद्ध करें विकसित करें हमारे पास खूब ज्ञान होना चाहिए ऊँचा जान होना चाहिए तत्व जान होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए प्रातःकाल पूज्य स्वामी विवेकानंद जी बता रहे थे कि व्यक्ति वेद वेदांगों को पढ़ता है फिर परोपकार के कार्यों को करता है वो जो है नम्र होता है निरभिमानी होता है पुरुषार्थी होता है आगे चलकर के वो कर्मठ बनता है परोपकारी बनता है आगे के स्टेज में और परोपकार को निष्काम भावना में बदल देता है निष्काम कर्मी बन जाता है तो वो कर्म के क्षेत्र को भी पार कर लेता है आगे केवल ईश्वर की ही उपासना करता है ईश्वर के तुल्य व बड़ा किसी को नहीं मानता है तो वो उपासना के क्षेत्र को भी पार कर लेता है तो ये उपासना ध्यान पद्धति इसका भी समावेश है ज्ञान प्राप्ति भी करनी है आप लोगों को संस्कृत भी पढ़नी है फिर आगे दर्शन पढ़ने हैं उपनिषद पढ़ने हैं और जो भी आवश्यक है ब्रह्म विद्या के मुख्य मुख्य उनको पढ़ना है वेदों तक पढ़ना है परंतु वो ज्ञान भी जो है वो शाब्दिक ज्ञान नहीं रहना चाहिए तात्विक ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए विशुद्ध ज्ञान ऊंचे ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए तब सफलता मिलती है तो व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ ज्ञान कर्म और उपासना करता रहता है एक व्यक्ति ध्यान करता है उपासना करता है तो हर समय लगातार उपासना नहीं कर पाता है तो वो फिर कुछ कर्म करेगा पढ़ेगा पढ़ाएगा जान की वृद्धि करेगा कुछ लोक उपकार के काम करेगा अपना स्वाध्याय करेगा स्वाध्याय में भी जो है थक जाएगा तो कुछ और करेगा तो हमारे इस अध्यात्म मार्ग में उन्नति के लिए एक प्रक्रिया है आत्मनिरीक्षण वो रात्रि में बताई जाएगी आत्मनिरीक्षण से भी बहुत उन्नति होती है आत्मनिरीक्षण से अपनी स्थिति का पता चलता है और दूसरी प्रक्रिया जो इस कक्षा का विषय है वो है निधि ध्यास से हम हम अपने निर्णय लेते हैं निश्चय करते हैं हृदय में बिठाते हैं जो हमें अभी नहीं लग रहा है उसको लगाने के लिए प्रयासशील बनते हैं और आगे चलकर के उसको लगा करके ही छोड़ते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है तो ये हो जाएगा निश्चय और ये इसकी निश्चय करने की जो प्रक्रिया है वो है निधि एक छोटी सी पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आप में से कईयों ने स्वाध्याय किया होगा व्यवहार भानु व्यवहार भानु में विद्या जो है परिपक्व कैसे होती है उसके दो प्रकार के उपाय बताए हैं चार चार उपाय बताए हैं पहला उपाय बताया है वो आगम चतुष्टय है मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आगम काल स्वाध्याय, काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल व्यवहार काल तो आगम अर्थात सुनना अथवा तो स्वाध्याय करना जिसमें मनुष्य सावधान होकर ध्यान देके पढ़ाने वाले से विद्याधि पदार्थ प्राप्त कर सके वो है आगम काल अभी हमारे लोगों का आगम काल चल रहा है ध्यान दे करके हम सुन रहे हैं इससे विद्या की कुछ प्राप्ति होती है फिर स्वाध्याय काल क्या है कि जो हमने पढ़ा है उसको मन में दोहराएंगे एकांत में जाकर के। और आचार्य के मुख से जो शब्द अर्थ और संबंधों की बातों को जो प्रकाशित होती है उसको एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापुर विचार करके पूर्वापर विचार करके ठीक ठीक हृदय में दृढ़ करना वो स्वाध्याय काल और अगला काल जो है वो प्रवचन काल है प्रवचन अर्थात सार्वजनिक उपदेश देना वो नहीं है प्रवचन अर्थात आपने जो भी विद्या पढ़ ली उसको प्रेम पूर्वक विद्यार्थी आदि को पढ़ाना अपने से जो कम योग्यता रखते हैं उनको पढ़ाना भी चाहिए विद्या पढ़ने और पढ़ाने से वृद्धि को प्राप्त होती है केवल पढ़ लेने मात्र से इतनी विद्या नहीं बढ़ती है सुबह ही गुरुजी ने क्या कहा है कि भई सौ बार पढ़ो डेढ़ सौ बार पढ़ो दो सौ बार पढ़ो इसी बात को लेकर के दिन रात इसमें ही चिंतन करते रहो तो विद्या परिपक्व बनती है तो प्रवचन काल की व्याख्या लिखी है कि जिसमें दूसरे दूसरों को प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सकना प्रेमपूर्वक पढ़ाना अपने से जो कम योग्यता रखते हैं उनको जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम कुछ तैयारी करके जाते हैं मान लीजिए हमको 20 मिनट पढ़ाना है तो हम कितनी तैयारी करेंगे 40 मिनट एक घंटा दो घंटा तीन घंटा और कई वर्षों से हम पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं विचारते आए हैं उनको भी संग्रहित किया है उसके उपरान्त भी हम समय लगाते हैं तब जा के बीस मिनट पढ़ा सकते हैं फिर संशयों को जो है दूर करना ये टेक्निक कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे पढ़ाए हुए लोग विद्वान बन जाएं ऐसा उमंग भी रखते हैं मन में तब जाकर के कुछ विद्या पढ़ाने का हमारा अभ्यास बनता है कुछ हम सिद्ध बनते हैं अभी आप जो स्वामी विवेकानंद जी को देख रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा कितने साल लग गए इकतीस साल तो यहाँ लग गए उससे पहले से वो जुड़े हुए कम से कम उससे पहले भी आठ नौ साल से पहले जुड़े हुए थे तो गिन लो कितना हो गया चालीस वर्ष लग जाते चालीस वर्ष का अनुभव होता है तो व्यक्ति एक प्रकार से कुशल बन जाता है सिद्धस्त बन बन जाता है और वो बिल्कुल जैसे एक हलवा खिला दिया और ताकत मिल गई ऐसे वो विद्या को ग्रहण करा सकता है तब जाकर कर के योग्यता आती है और जो इससे विपरीत कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं कि भाई छः महीना पढ़ लिया दो साल पढ़ लिया और वो बन जाते हैं प्रवक्ता तो प्रवक्ता बन जाते हैं तो फिर वो टक्कर खाते हैं और कोई उल्टा सीधा प्रश्न पूछते हैं तो फिर जो है वो डाक द्वेष हो जाता है और बात जो है बिगड़ जाती है प्रभाव तो गलत पड़ता है तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे विद्या को अच्छी प्रकार से परिपक्व करके फिर जो है पहले तो प्रेम पूर्वक अपने से कम योग्यता वालों को पढ़ाएंगे और पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छी परिपक्व स्थिति होने पर वो उपदेश वाला भाग बाद में आता है यहाँ पर तो प्रवचन की बात है आगे है व्यवहार काल व्यवहार काल उसको कहते हैं जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है तब यह करना और यह न करना वही ठीक ठीक सिद्ध होके वैसा ही आचरण करना हो सके तो व्यवहार में उतार देना जीवन का अंग बना लेना जैसे हमारे जीवन में ध्यान है हमारे जीवन में यज्ञ है वैसे ही हमारे जीवन में इस प्रकार की तात्विक विद्याएँ भी होनी चाहिए ये जो सुबह का विषय जो चला तो उस प्रकार का विषय जो है वो एक सूक्ष्म और गहरे विषय है कि मैं आत्मा नित्य हूं शरीर अनित्य है जो भी दिख रहा है वो सब अनित्य है इसको मन में बिठाना है तो ये आगम चतुष्टय हो गया और इसी प्रकार से दूसरा लिखा है यहाँ पर अन्य भी चार कर्म विद्या प्राप्ति के लिए हैं। उसको भी मेरे पीछे बोल पीछे बोलिएगा श्रवण मनन, मनन निधि ध्यास साक्षात् तो श्रवण उसको कहते हैं एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा को मन के और मन को श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना ये तो ऋषि के शब्द हैं कुछ सरल भाषा में थोड़ा विस्तार विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ जैसा कि गुरुजनों से सुना है और इस चतुष्टय का अपना अपना मूल्य है अपने अपने मार्ग है अपने अपने अंक है और ये जो श्रवण है वो ठीक विधिवत करेंगे तो हमको कितने अंक मिलेंगे दस मिलेंगे कितने दस दस, दस पर ही पहुँचेंगे क्या कहा है इसने आत्मा को मन के साथ जोड़ो आत्मा के साथ मन को संयुक्त करो आत्मा को मन के साथ जोड़ो मन को कान इंद्रिय के साथ जोड़ो और सारी वृत्तियों को बंद करो बस एक चलेगा ऐसा नहीं है कि हम कक्षा में बैठे हैं और हम बाहर देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं या नीचा देख रहे हैं तो ये इस प्रकार का श्रवण नहीं हुआ या हम कुछ नोटबुक में कार्टून बना रहे हैं स्कूल में करते थे ना सब कई सारे लोग करते हैं या पड़ोसी से बात करते रहते हैं लेन होती रहती है कुछ खाना पीना भी चलता है ये नहीं फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस ये होना है तो मन आत्मा को मन के साथ जोड़ना मन को कान इंद्रिय के साथ जुड़ना एक शब्द भी छूटे नहीं ऐसा प्रयास करना है और पूज्य स्वामी सत्यपति जी क्या बताते हैं कि जो चतुर होते हैं श्रोता वो क्या करते हैं अध्यापक की बात को मन मन में दोहराते जाते हैं एक एक शब्द को पकड़ते हैं और मन मन में दोहराते जाते हैं तो कुछ विद्या तो यहाँ ही परिपक्व हो जाती है उससे भी पहले मैं बताता हूँ कि अच्छे विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं कि वो पाठ की पहले तैयारी करके जाता है कि भई अगला पाठ क्या होगा उसमें क्या प्रस्तुति दी जाएगी तो सिलेबस तो दिया हुआ ही है तो करके आ सकते हैं आप और फिर क्लास में इस प्रकार से चलना एक एक शब्दों को पकड़ना मन में मन में दोहराते रहना और जो है फिर इस प्रकार से जो शब्द कान में आया उसको मन तक पहुंचाना और मन से आत्मा में एकत्रित करते जाना इसका नाम हुआ श्रवण तो इतनी सावधानी से इतनी सतर्कता से हम यदि इस काम को करते हैं तो ये 10 प्रतिशत हम पहुंचते हैं इसको कहते हैं श्रवण और हमारा ध्यान बटा हुआ है हमने कुछ भोजन अधिक कर लिया है निद्रा और तंद्रा की अवस्था है तो कुछ का कुछ हम समझ लेंगे कुछ का कुछ हम मन में निर्णय ले लेंगे थोड़ा आपकी थकान दूर हो जाए आपको जो है दिनचर्या भी बदल गई है उसके लिए एक छोटे बालकों का उदाहरण देता हूँ क्लास में क्या होता है कोई बालक जो है अधिक कुछ खा पी करके आया है घर से मिठाई मलाई और ये सब खा के आया है और जो है क्लास में अध्यापक ने पाठ पढ़ाया दिल्ली में कुतुब मीनार है और वो सो रहा था उसको ही पकड़ा अध्यापक जी ने हाँ जी संजय खड़े हो जाओ क्या पाठ पढ़ा है मैंने तो वो थोड़ा नींद से दिल्ली में कुत्ता बीमार है होता है या नहीं होता है माँ अजमेर गई है और वो क्या उत्तर देगा माँ आज मर गई तो कुछ का कुछ सुन लेते हैं कुछ का कुछ समझ लेते हैं तो ये ऐसा नहीं करना है पूर्ण सावधानी और पूर्ण सतर्कता के साथ कोई भी प्रमाद नहीं कोई शिथिलता नहीं कोई तंद्रा नहीं कोई अकर्मण्यता नहीं पूरी कर्मठता के साथ पाठ पढ़ना इसी का नाम श्रवण है अगला चरण जो है वो मनन है मनन उसको कहते हैं कि जो शब्द अर्थ और संबंध आत्मा में जो एकत्रित किया गया कलेक्शन किया गया उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द किस शब्द कौन अर्थ किस अर्थ और कौन संबंध किस संबंध के साथ संबंध अर्थात मेल रखता और उनके मेल से किस प्रयोजन की सिद्धि और उल्टे होने में क्या क्या हानि होती है जो भी पाठ पढ़ा है उसको एकांत देश में चले जाओ और उसके ऊपर विचार करो ये है ननन कभी कभी हम पढ़ते हैं तो नॉवल रीडिंग की तरह पढ़ते हैं कुछ पढ़ा आगे आगे पढ़ते जाओ पीछे पीछे भूलते जाओ ये स्थिति बनती है ऐसा नहीं बीच बीच में ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि आपने आप भले ही थोड़ा ही पढ़े दो पृष्ठ पढ़े लेकिन पुस्तक को बंद करके उसके ऊपर विचार करें कि मैंने अब तक क्या पढ़ा उसमें क्या प्रकरण था क्या विषय रहा क्या सिद्धि की गई इसका करना चाहिए मनन मानसिक प्रक्रिया को चलाएं गहराई में ले जाएं तो ये हो गया मनन इस मनन के कार्य के अच्छे प्रकार से स्वस्थ चित्त होकर के हम करते हैं एकांत में करते हैं तो इसके मार्क्स मिलते हैं 20 कितना मिला 20 अब हमारा काम कहां तक पहुंचा श्रवण का 10 ठीक से किया है तो 10 और फिर उसके ऊपर मनन का 20 तो हमारा काम कहा पहुंचा पासिंग मार्क नहीं हुआ है हमारा इसके लिए आगे आता है निधि ध्यास निधि ध्यास क्या है महर्षि दयानंद की परिभाषा में पढ़ते हैं परिभाषा पढ़ने से जो है काम सरल हो जाता है क्या परिभाषा है निधि ध्यास उसको कहते हैं कि जो जो शब्द अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक ठीक हैं नहीं इस बात को विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना तो यहाँ पर दो बातें आई विशेष परीक्षा करने तर्क वितर्क उठाना पक्ष प्रतिपक्ष उठाना और इसके बाद में क्या होगा एक चरण क्या आएगा कि दृढ़ निश्चय कर लेना कि हाँ ये ऐसा ही है ऐसा मैं निश्चय करता हूँ आज से मन में बिठा लिया बस कुछ भी हो जाए अब पत्थर की लकीर आज प्रातःकाल बताया था ना ऋषियों के वाक्य वेदवाणी जो है हमारे लिए पत्थर की लकीर हाँ परीक्षा कर लो पहले कि ये ठीक है या नहीं ठीक है क्या क्या नियम होते हैं क्या क्या प्रमाण मिलते हैं एक एक विषय में लेते जाओ अध्यात्म के विषय में और निश्चय कर, करते करते इसके ऊपर पूरा निश्चय दृढ़ निश्चय कर ले इस निधि ध्यासन की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से सावधान सतर्क और संतुलित होकर के हम यदि करते हैं तो हमें इसके 30 प्रतिशत मार्क मिलेंगे 30 मार्क मिलेंगे अंक मिलेंगे तो अब हमारा काम कहाँ तक पहुँचा 60 तक पहुँचा अब हमने निश्चय कर लिया है ये निश्चय हमको सहयोगी होगा हमको ध्यान में उपासना में हमने अन्य काल में निश्चय कर लिया है अब ध्यान काल में वो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं आएगा और न उठाना है वो ध्यान का समय ध्यान के लिए वहाँ तो बस बिल्कुल मान करके ही चलेंगे कि हाँ वो ऐसा है सिद्ध हो गया है अब कोई प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष इस समय नहीं ये तो बिल्कुल समर्पित समय है ईश्वर के लिए या जो भी विषय हमने निर्धारित किया उसके लिए समर्पित है वहां वो पक्ष प्रतिपक्ष काम नहीं चलेगा उसके लिए भिन्न समय तो ये एक प्रक्रिया है इसको जो है अपनाया जाता है अध्यात्म मार्ग में तो आपने देखा होगा कि दर्शन योग महाविद्यालय का जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक छात्र को कुछ काल जो है निधि अध्यासन के लिए भी लगाना होता है कुछ समय पहले यहाँ पर एक सघन साधना शिविर एक साल के लिए चला था और वह सम्पूर्ण मौन का शिविर था आप में से भी कई लोग उसमें आए होंगे भाग लिया होगा थोड़े समय हमारे लक्ष्मीनारायण जी बैठे हैं लंबे काल तक उन्होंने भाग लिया कई महीनों तक तो ऐसे ऐसे कई लोगों ने भाग लिया एक साल तक उसमें भी जो है रोज़ रोज ये निधि ध्यासन प्रक्रिया भी अनेक विषयों के विषय में बताई गई और उसका प्रत्यक्ष भी कराया गया यानी कि क्रियात्मक स्वरूप भी बताया गया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान के बिल्कुल निकट वाला क्योंकि इसमें तीस मार्क मिलते हैं मिलते हैं तो दृढ़ निश्चय करना और विशेष परीक्षा करना यह सिखाया गया अगला जो है साक्षात्कार वो उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने विचारे और निश्चित किए हैं उनको यथावत ज्ञान क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन है तो इसको जो है क्रियाओं से प्रत्यक्ष करना यानी कि अपना व्यवहार ऐसा बन जाए महानुभाव एक उदाहरण दिया जाता है कि ये मृत्यु का प्रत्यक्ष जो है ये तत्काल हो सकता है तीन मिनट में हो सकता है करेंगे आप लोग तैयार हैं तीन मिनट में प्रयोग करने के लिए तैयार है मैं बताता हूँ एक कल्पना कीजिए कि आपको चार चार पांच पांच मजबूत मजबूत लोगों लोगों ने ने पकड़ पकड़ लिया है। पकड़ लिया है, है। आपको कस करके अब जो है आपको ले गए वहां पर कहा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बहुमंजिला इमारत पर आपको ले गए छत पर और आपको फेंकने के लिए तत्पर हो गए हैं अब देखो मृत्यु का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा आप में इतना बल आ जाएगा इतना बल आ जाएगा आप पाँच मजबूत लोगों को भी धक्का देकर के बचने के लिए छटपटाएंगे, होगा या नहीं होगा तो इसने मृत्यु का उसको उसके सामने साक्षात किया है कि इनके हाथों से जो फेंक दिया गया तो जरूर मरूंगा। ऐसे ही पाँच मजबूत लोगों ने आपको पकड़ लिया है और ट्रेन की पटरी है वहाँ पर जो है आपको लिटा रहे हैं और सामने से ट्रेन आ रही है 160 की स्पीड से राजधानी एक्सप्रेस उस समय क्या स्थिति होगी उसको विचार हृदय में बिठाइए प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं तो हमारा ये जो है निधि ध्यान पक्ष इतना कमजोर है इस प्रकार से हमको बिठाना पड़ेगा ऐसे ऐसे प्रयोग कुछ करने पड़ेंगे तो ये जो है व्याख्या के आधार पर बताया और इस व्यवहार काल जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार में उसको परिवर्तित कर देता है हृदय में बिठा लिया निश्चय कर लिया और व्यवहार उसका इस प्रकार से बन गया कि हाँ जैसे कि शेर के मुंह में बकरी है वैसे ही मेरा जीवन काल है मैं सौ साल तक बच सकता हूँ परंतु अभी मर सकता हूँ ये दोनों स्थिति को वो रखेगा ये है यथार्थ और ये है विद्या दोनों को साथ लेकर के चलने वाला जो है उत्तीर्ण होता है तो उसका व्यवहार फिर अलग हो जाएगा वो बिल्कुल सीधे तार की तरह चलेगा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला बन जाएगा वो व्यक्ति जिसको कहते सार्वभौमा महाव्रतम जो यम नियमों का सार्वभौम रूप में पालन करेगा कहीं पर भी कोई अवकाश नहीं कहीं पर भी कोई छुट्टी नहीं न होली न दिवाली न कोई अवसर अवसरवादी नहीं बनेगा वो आदर्शवादी बनेगा भोगवादी नहीं बनेगा वो अध्यात्मवादी बनेगा वो लौकिक नहीं बनेगा वो साधक बनेगा वो भोगीविलासी नहीं बनेगा वैराग्यवान बनेगा अधार्मिक नहीं बनेगा धार्मिक बनेगा, धर्मिक बनेगा। तो आगे जोड़ते जाओ अन्यायी नहीं बनेगा न्याय ही बनेगा हर समय वो न्याय पर चलेगा मेरे से कहीं अन्याय ना हो जाए ईश्वर का दंड दिखता है कि ईश्वर न्यायकारी न्या है मैंने किसी के साथ अन्याय किया ईश्वर छोड़ेगा ना मृत्यु को देखने वाला जो है ईश्वर को देखने वाला मृत्यु का देखने वाला ऐसे ऐसे विषयों को जो तत्वज्ञान के विषयों को देखने वाला है वो पूर्ण न्यायकारी बन जाता है अच्छी प्रकार से न्यायकारी बन जाता है पूरे सामर्थ्य से न्यायकारी बन जाता है तो इतने लाभ हैं इस व्यवहार काल में जब प्रयोग करते हैं उसके 40 अंक मिलते हैं और हमारा काम 100 प्रतिशत पूरा होता है 100 मार्ग सौ अंक वाला कार्य तब पूरा होता है जब हम व्यवहार में उतारते हैं एक होता है शाब्दिक ज्ञान शब्द ज्ञान और एक होता है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान उसको कहते हैं जो हमारे व्यवहार में है जो हम मानते हैं और हमारा आचरण भी वैसा ही है तो वो है तत्वज्ञान जो हम मानते हैं शब्दों से मानते हैं और हमारा आचरण उससे विपरीत है उससे कुछ अलग है तो वो शब्द ज्ञान है तो शब्द ज्ञान जो है वो आगे उन्नति नहीं कराता है उल्टा वो तो अवनति का कारण है पतन का कारण है स्वयं वेद ने कह दिया है वेद में ईश्वर ने कह दिया यस्तन्न यन वेद किम ऋचा करीष्य जो उस ईश्वर को नहीं जानता उसे केवल मंत्र पढ़ने से क्या लाभ होगा वो मंत्र भी पढ़ लेवें संस्कृत भी पढ़ लेवें दर्शन शास्त्र उपनिषद और उपवेद और वेद वेदांत सब पढ़ लेवे वो आचार्य भी बन जाए गुरुकुल भी चला लेवे देश विदेश की यात्रा कर लेवे आया था न सूर्य प्रकरण तत्वज्ञान नहीं है तो ईश्वर चेतावनी देता है कि जीवन निष्फल है जीवन का लाभ नहीं उठाया जो चार फल मिलने चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष वो उपलब्ध नहीं होंगे उल्टा ऐसा जो शाब्दिक जानी जो है वो समाज के ऊपर गलत प्रभाव डालेगा और जो है उसका विपरीत परिणाम आएंगे उसका जीवन तो निष्फल हो ही जाएगा और वो समाज में भी दृष्टांत ऐसे ही बिठाएगा और एक ईश्वरवादी व्यक्ति जो है अनेक लोगों को ईश्वर विश्वासी बना देता है उदाहरण हमारे सामने ही है स्वामी सत्यपति लाख हजारों लोगों को ईश्वर अभिमुख बना दिया ईश्वर से प्रीति करने वाला बना दिया तो महानुभाव ये कुछ भूमिका के रूप में बताने का प्रयास किया कई सारे विषय होते हैं विषय चल रहा है कि मैं आत्मा नित्य हूँ शरीर अनित्य है तो अनेक ग्रंथों से हम पुष्टि करने का प्रयास करेंगे एक शास्त्र दूसरे शास्त्र की पुष्टि करता है और एक शास्त्र में भी कुछ हमने थोड़ा अंश प्रत्यक्ष कर लिया तो फिर उस पूरे शास्त्र पर विश्वास हमारा हो जाता है ऐसा ऋषि महर्षि लोग कहते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रत्यक्ष करना चाहिए आपके लिए पाँच दिन का अवसर है कुछ प्रत्यक्ष करें कुछ प्रत्यक्ष करके ही जाएं। हो सकता है जहाँ से आप आए हैं वहाँ के लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे मजाक भी करेंगे हाँ जी हुआ है योग शिविर में लंकई समाधि ऐसा भी कहेंगे वो आपका मखौल उड़ाएंगे लंकई समाधि वो कुछ जानता ही नहीं है कि समाजिक कोई एक दिन का या पांच दिन का आठ दिन का कोर्स नहीं है उसमें तो जीवन लग जाते हैं एक जीवन दस साल बीस साल तीस साल एक जीवन दो जीवन पाँच जीवन ईश्वर साक्षात्कार दस जीवन में हो जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है खैर हमको क्या करना है हमको तो यही करना है कि अश्वत्थ्य वो कल रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी है इतना तो कम से कम कर दे और ऐसे ही चलते जावे एक दो और जन्म लेकर के मोक्ष की योग्यता भी बना लेवे ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए एक विद्यार्थी जो सौ में से सौ अंक का लक्ष्य रखता है वो कितने लाएगा मार्क्स सौ भी लाएगा और पंचानवे भी आ सकता है पंचानवे नब्बे पर अटक जाएगा पुरुषार्थ करने पर भी कुछ विपरीतता भी, भी आ गई कुछ विकलता आ गई और जो 80 का लक्ष्य रखता है वो 60 पर पहुंचेगा और 60 का लक्ष्य रखने वाला 40 पर पहुंचेगा और जिसने 40 का लक्ष्य रखा है वो तो फेल ही हो जाएगा तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए तो ये निधि ध्यासन की प्रक्रिया जो है हमें बहुत ही सहायक है इसमें भी जो है ध्यान से मिलता जुलता ही है हम चित्त को वृत्तियों से रहित बनाते हैं बाहर के विषयों को भुला देते हैं और इन अध्यात्म विषयों को पक्ष और प्रतिपक्ष से दृढ़ निश्चय करते हैं पक्ष विपक्ष उठाते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं तो ये प्रक्रिया है इसकी क्या बताया परिभाषा में निधि ध्यासन उसको कहते हैं कि जो जो शब्द अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक ठीक है वा नहीं इस बात को विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना तो दो बातें आई विशेष परीक्षा करना और उसके अनंतर दृढ़ निश्चय करना तो चलिए कुछ ये करते हैं आयुर्वेद ग्रंथ का सहारा लेते हैं आयुर्वेद में क्या लिखा गया है कि जो हमारी मृत्यु होती है उसमें 101 कारण हो सकते हैं और आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि हम हम हमारे लिए जो मरण है वही प्रकृति है मरण जो है प्रकृति प्राकृतिक प्रक्रिया है मरण जो है वो क्या है प्राकृतिक प्रक्रिया और हम जी रहे हैं वो विकृति है यानी कि जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है और मरण तो आ ही रहा है हर क्षण आ रहा है कैसे हमारे शरीर के एक एक अवय से कोशिकाएं निकल रही है हम शुद्ध श्वास ले रहे हैं और श्वास के साथ कई सारी कोशिकाएँ नष्ट हुई उसके साथ निकल रही हैं और शरीर के अनेक अवयवों से इसी प्रकार से विसर्जन हो रहा है मृत प्राय और मृत कोशिकाओं का विसर्जन हो रहा है अब जो है वो उसकी फिर जो है पूर्ति कैसे होती है जो हम भोजन और पानी और हवा आदि का प्रयोग करते हैं तो वो उसकी कुछ पूर्ति हो जाती है पूर्ति हो जाती है तो कुछ शक्ति मिल जाती है और हम कुछ काम कर लेते हैं ये क्रम निरंतर चलता रहता है और निरंतर चलता रहता है तो हमारे शरीर में कुछ रोग प्रतिकार क्षमता है और जीवन टिकाने की कुछ क्षमता है उसके कारण हम टिक रहे हैं जीवन ये जो शक्ति है वाइटल फोर्स उसके कारण से हम जी रहे हैं नहीं तो हमारे ऊपर चारों ओर से आक्रमण हो रहा और आधुनिक एलोपैथी और ये साइंस तो क्या कहता है कि हम तो बैक्टीरिया के महासमुद्र में जो है घूम रहे हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरिया जो है रोग का कारण है ऋषि मुनियों की मान्यता भिन्न है वो शरीर के अंदर मानते हैं उनकी प्रक्रिया भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं कि रोगों का मूल क्या है वो आम है आम माने कच्चा रस जो भोजन हमने किया प्रतिकूल किया बेसमय किया अधिक मात्रा में कर दिया विरुद्ध कर दिया तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पाचक रस है उसको हमारी जठराग्नि जो है उसको पूर्ण परिपक्व नहीं कर पाती है तो उसका जो भोजन से बना रस जो रस बना वो अपरिपक्व रस बना और वो चला गया रक्त में एक सप्ताह के भीतर वो चला जाता है पाँच सात दिन में चला जाता है तो जो कच्चा रस जो है उसमें रक्त में चला गया तो आगे से आगे सारी धातुएं जो है कच्चे को कहते हैं आम कच्चे को कहते हैं आम सर्वे संतु निरामया हमने सुना है न तो सब लोग जो है निराम बने आम रहित बने यानी कि सबका जो है रस जो है अच्छी तरह से परिपक्व बने तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है और जिसका रस कच्चा और उसकी सारी धातु रस से रक्त रस से मांस मांस मेद मज्जा अस्थि, गिरियर और ओज ये सब अपरिपक्व और ये जो आम है वो सारे रोगों की जड़ है ये आयुर्वेद का सिद्धांत है तो खैर तो ये जो भी कारण है तो वो सारे बहुत सारे कारण उपस्थित हैं और जीवन टिकाया जाता है हम बचते रहते हैं हर समय और अपने जीवन को सुरक्षित रखते जाते हैं तो सुरक्षा के भी कारण हैं साधन है और उसके भी मरण के भी कारण हैं तो बताया है कि 101 प्रकार की मृत्यु होती है 101 प्रकार की मृत्यु उसमें से केवल एक स्वाभाविक मृत्यु है और सौ मृत्यु जो है वो अकाल मृत्यु है ईश्वर ने जो है उसमें एक चार्ज भर दिया है कि ये शरीर जो है वो 80 साल 90 साल 100 साल 110 साल जिएगा इतना उसमें शक्ति का संचय करके दिया परंतु जो है एक सौ घटनाएँ ऐसी हो दुर्घटनाएँ घटनाएँ ऐसी हो सकती है जिससे वो मर सकता है कुछ तो उन्होंने गिना दिए कि भाई कुछ ज्वर आ गया कुछ ब्रेन होमरेज हो गया कोई अटैक आ गया कोई ये हो गया किडनी फेल हो गई कुछ ये हो गया स्पाइन फ्लू हो गया डेंगू हो गया कुछ घुटने में दर्द हो गया मस्तिष्क में कुछ बिकार आ गया व्यक्ति जो है तत्काल मृत्यु हो और दुर्घटनाएं डूब करके मरना विष खा करके मरना किस स्वयं खा लिया किसी ने खिला दिया स्वयं डूब गया किसी ने डुबा दिया स्वयं ने कोई अपने पर आघात कर दी चोट लगा दी भूकंप है और बाढ़ है ऐसे ऐसे सारे जो है कारण उपस्थित हैं जहरीली गैस आ गई जैसे भोपाल का गैस कांड जहरीली गैस आ गई कहाँ जाओगे जितना दौड़ोगे उतनी सांस में अधिक जहली जाइए, तत्काल मृत्यु हो जाएगी इससे तो अच्छा है कि घर में रहकर के हवन करो खिड़की दरवाजे बंद करके हवन करो दो परिवार बच गए थे तो ये उपाय हुआ ये उपाय हमेशा रखना चाहिए लाइफ गार्ड जिसको कहते हैं लाइफ गार्ड जैसे उपाय रखने चाहिए सौ मृत्यु अकाल मृत्यु है और एक स्वाभाविक मृत्यु है लेकिन एक सौ एक, तो एक भले ही स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी जन्म लिया है मृत्यु आएगी तो जीते रहना वो विकृति है बच लेते हैं और मरण जो है प्रकृति है ये मन में बिठा ले और इन कारणों को समझते रहें और जो है हमको जो है इस प्रकार से सोचना क्या सोचना है कि मेरे शरीर में या हर एक प्राणी के शरीर से इस प्रकार से कोशिकाएं निकल रही है और पूर्ति हो रही है तब जीवन चल रहा है आगे एक स्थिति आएगी वो कमजोर हो जाएगी हम कितना भी भोजन लेंगे लगेगा नहीं शरीर में उसका कोई उपाय नहीं और हमारा भोजन भी कम हो जाएगा हमारी निद्रा भी कम हो जाएगी हमारे अंग उपांग भी काम करने बंद हो जाएंगे व्यायाम भी नहीं कर पाएंगे पचन भी नहीं होगा और समस्या पर समस्या समस्या पर समस्या और भले ही स्वाभाविक मृत्यु हो जैसे कि हम गौशाला में गाय जो होती है तो उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती है वो खाना पीना कम कर देती है घूमना फिरना कम कर देती है एक स्थान पर बैठ जाती है सांस भी धीरे धीरे हल्के हल्के चलते और धीरे धीरे वो, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ये होती है तो स्वाभाविक मृत्यु हमारे पास टॉर्च होता है या मोबाइल फोन होता है उसमें बैटरी को हमने चार्ज कर दिया तो हम प्रयोग करते जाते हैं करते जाते जाते हैं और फिर जो है वो दिखाता भी रहता है ना परसेंटेज कि तो भाई फोर्टी सेवन परसेंट थर्टी परसेंट फिर अलार्म भी आता है कि तो चार्ज करो अलर्ट आता है और चार्ज नहीं किया तो फिर तीस में से पंद्रह पंद्रह में से पाँच और पाँच में से दो और फिर दो बंद हो जाती है तो ये हुई स्वाभाविक मृत्यु लेकिन स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं छोड़ती है तो मृत्यु तो जरूरी आएगी तो, तो कुछ भी कर ले हम कितने भी उपाय कर ले मृत्यु जरूर आएगी तो ये पक्ष और विपक्ष विपक्ष उठाएंगे क्या कुछ ऐसा हो सकता है मैं तो चाहता हूँ कि मैं लंबे काल तक जीता रहूँ परंतु क्या ये संभव है तो संभव नहीं है ऐसा संभव होता तो संसार के बुद्धिमान और धनवान लोग बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि लगाते और धनवान लोग अपना धन लगाते और वो जीते रहते लेकिन देखते हैं कि कोई 100 साल पहले का भी व्यक्ति मिलना कठिन है 700 साल पहला और कठिन पहले का व्यक्ति और कठिन 150 साल का तो भाग भाग्य से ही मिलेगा कोई तो डेढ़ सौ साल का कोई व्यक्ति नहीं है और ना तो कोई अब का व्यक्ति 150 साल रहेगा तो मैं बिल्कुल निश्चित हो गया ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरी आंखों के सामने है और अपनी आँखों के सामने ये देखें कि शरीर का वियोग जो व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा था घूम रहा था फिर रहा था खा रहा था पी रहा था वार्तालाप कर रहा था और दूसरे दिन हमने समाचार सुना कि इसकी तो इस प्रकार से मृत्यु हो गई भ्रमण में गए थे फिर आकर के स्नान करने गए और बाथरूम से वो बाहर ही नहीं निकला वो व्यक्ति अब इसको शब को लेकर के स्मशान भूमि ले गए स्मशान भूमि में ले गए चिता पर रख दिया चिता पर जो है आग लगा दी गई होम कर दिया गया अब थोड़ी सी रात आई और वो भी हवा में बह गई वो व्यक्ति कहाँ गया प्रश्न करता है वो व्यक्ति वो व्यक्ति कहाँ गया जो अब तक इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा था कुछ सावधान था सतर्क था संतुलित था क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा था वो निष्क्रिय नहीं था अब वो कहाँ चला गया नहीं बता सकते बस वियोग हो गया शरीर से चला गया आत्मा तो नित्य सिद्ध हुई इससे तो और शरीर अनित्य सिद्ध हुआ ऐसे प्रत्य, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण क्या मेरे साथ भी ऐसा घटेगा इसके साथ भी ऐसा घटेगा इसके साथ भी ऐसा घटेगा बस यहाँ जितने भी जो भी दिख रहा है हमारे सामने जो पदार्थ हैं प्राकृतिक पदार्थ वो सब जो दिख रहा है वो सारा अनित्य है हमारी वस्तुएं, हमारी अवस्थाएँ कहाँ हमारा ज्ञान कहाँ है जो पहले हमने जान संपादित करा किया था वो जान चला गया अब कोई नया जान हम ले रहे हैं और पुराना जान चला गया पुरानी अवस्था चले चली गई एक समय था आज हम 85 वर्ष के हो गए कोई पिचहत्तर वर्ष का हो गया कोई पैंतालीस वर्ष का हो गया अभी तत्ण याद करो कि हम पाँच साल के थे और अपने मोहल्ले में हमें कपड़ों का भी भान नहीं था नंगे घूमते थे और खेलते कूदते थे है या नहीं आएगा या नहीं, नहीं याद आएगा फिर स्कूल में गए वो स्कूल की एक अवस्था मैट्रिक की अवस्था देखो ग्रेजुएशन की अवस्था देखो फिर जो जवानी पुत्र संतान की प्राप्ति की फिर उनको भी जो है विवाह करा दिया उनको भी काम धंधे पर लगा दिया वो सब अवस्थाएं भी चली गई और अब जो है हम शिथिल हैं दौड़ते भागते थे चलती बस को भी पकड़ लेते थे चलती ट्रेन में भी कूद कर ये कर लेते थे आज जो है अब इतनी स्पूर्ति में कहाँ रही नहीं रही और जो युवा है वो अपना आगे प्रोजेक्शन करें कि हमारे साथ भी यही होगा कई लोग जो है इस प्रकार से इसमें रहते हैं नशे में कि भाई ये क्या होता है सिर दर्द क्या होता है घुटना दर्द क्या होता है वो 25 साल 35 साल तक तो पता ही नहीं चलता है पता कब चलता है वो जब पचास साल का होता है बावन साल का होता है कि हाँ, अब समझ में आया कि घुटनों का दर्द क्या होता है सिर दर्द क्या होता है गरदर दर्द क्या होता है पीठ दर्द क्या होता है वो आधा घंटा भी मुश्किल से ध्यान में नहीं बैठ सकता है तब उसको पता चलता है। तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनेक प्रमाणों का प्रयोग करके आप लोग करने का प्रयास करें कुछ प्रयोग चल भी रहा है आप लोगों का अब समापन की ओर जा, जाने का प्रयास करूँ कुछ मृत्यु के विषय में ऐसा कोई गंभीर चिंतन चल रहा है नित्यता के विषय में अनित्यता के विषय में तो जरूर करें आप लोग इन विषयों को दोहराते रहें और पक्ष भी उठाए और प्रतिपक्ष भी उठाए क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है क्या ये भी सोचें कोई हो तो ढूंढो और हमें भी बताएं हम भी कुछ उसके विषय में और चिंतन करेंगे और फिर उसका हल भी बताएंगे तो इस प्रकार से पक्ष विपक्ष उठाना यथार्थ ज्ञान करना और दृढ़ निश्चय करना इसका नाम है निधि तो इस कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं आगे अन्य और विषय लेने का प्रयास करेंगे तब तक आप जो है अगला विषय आएगा अनित्य और नित्य फिर जो है अपवित्रता का आएगा कुछ जो भी सुबह जो विषय चलेगा उसी विषय के अनुरूप इस निधिति की कक्षा में अब आप लोगों के लिए एक मनोयत्न करते हैं कि आप लोग कम से कम 10-20 मिनट जो है जैसे हम ध्यान के लिए आसन लगाते हैं और जो है आँखें बंद करके सारे सांसारिक विषयों को और जो है सांसारिक संबंधों को सांसारिक शारीरिक संबंधों को और मन को जड़ समझ करके जैसे वृत्ति रहित ध्यान में करते हैं ठीक है मन को जड़ समझते हुए और वृत्ति रहित करते हुए जो है ये पक्ष प्रतिपक्ष की इसमें चला प्रक्रिया को चलाए निधि ध्यासन की प्रक्रिया को चलाएँ मैंने सिद्धांत रूप में आपको बता दिया है अब आप उसका तो ये क्रियात्मक रूप उसको धारण करें धन्यवाद आपका अब जो है इस समय जलपान यानी कि शरबत का कार्यक्रम है शरकरावत संस्कृत शब्द है तो ये यहाँ पर ही पास में ही उपलब्ध होगा तो आप लोग सब लोग गर्मी भी अधिक है तो शरबत का प्रयोग करें शरबत लेने के बाद में जो गिलास आदि है उसको भी माज करके यथास्थान पहुँचा देवें धन्यवाद और ठीक अगली कक्षा में ठीक समय पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे ओम शांति धन्यवाद